आज 25 जनवरी 2018 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तक आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम कुछ हफ्तों से बौद्ध पंचदशिका का, का अध्ययन कर रहे हैं जो अपने अंतिम चरण में है। आज हम अंतिम दो सूत्रों का अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे जिसा आप सब जानते हैं बौद्ध पंचदर्शिका अभिनव गुप्त पादाचार्य की एक अति संक्षिप्त रचना है जिसमें पंद्रह श्लोक हैं जो उनके शिष्यों के सद्य कल्याण के हेतु लिखे गए थे पिछले कुछ हफ्तों में जब से हम बौद्ध पंचदर्शिका पढ़ रहे हैं हमने एक ही चीज़ को गंभीरता से समझने का प्रयास किया है कि पूरा निर्मित और परमेश्वर शिव दोनों अभिन्न रूप से एक ही सत्ता हैं एक ही सत्ता के दो नाम हैं शिव और संसार वैसे ही हैं जैसे शकर और मिठास अगर शिव शकर हैं तो ये संसार उसकी मिठास है दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर शिव ने अपना स्वयं का शक्ति परीक्षण के लिए इस ब्रह्मांड की रचना की या तीसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर शिव ने अपने आत्मबोध के लिए इस ब्रह्मांड की रचना की आत्मबोध क्या है जब हम अपने आप को पहचानते हैं हम जानते कि हमारा अनिवार्य स्वरूप क्या है इसेंशियल नेचर क्या है जिसको और ज़्यादा उगाड़ा नहीं जा सकता जो अंतिम रूप से जो कोर है जो सेंटर है वो हमारा क्या है जो हमारा वास्तविक परिचय हमारा भी यही उद्देश्य है कि हम अपने आप को पहचान सकें और अपने आप को पहचानना ही और अपनी सही पहचान हृदय में स्थापित करना ही वास्तविक आध्यात्म का लक्ष्य और यही लक्ष्य परमेश्वर शिव के पास भी था कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है तो जब तक हम उस को क्रियात्मक रूप से नहीं देखते तब तक हम किसी भी चीज को पहचान नहीं सकते जैसे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करके बताना होगा कहीं जा सकते हैं तो जाके बताना होगा अगर परमेश्वर शिव में असीम स्वातंत्र था तो एक असीम विश्व का निर्माण करना जरूरी था वो एक असीम विश्व ही एक ऐसा विश्व है जो शिव ही अपने स्वातंत्र से निर्मित कर सकते पहले या कई और आध्यात्मिक मतों में ऐसा कहता है कहा जाता है कि पृथ्वी पहले से थी लेकिन विज्ञान भी इस बात से असहमत है कि पृथ्वी सनातन नहीं है सत्य है कि पृथ्वी लंबे समय से थी जिसको करीब करीब हम कहते हैं कि ये करीब तेरह खरब वर्षों से पृथ्वी अस्तित्व में है लेकिन सनातन नहीं है इसका भी कहीं ना कहीं जन्म हुआ है अगर हम समस्त ब्रह्मांड के स्रोत को देखें कि जब वो किसी एक बिंदु से जन्मा है तो ये एक सत्य हमारे सामने वैज्ञानिक सत्य की तरह आता है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से उत्पन्न है और समस्त ब्रह्मांड उसी एक बिंदु का स्वरूप है जो कुछ दिखाई देता है वो शिव ही है अगर हम नाम शिव देते हैं बिंदु है। पूरा ब्रह्मांड तो उस बिंदु का प्रोजेक्शन है एक्चुअली जो हमको जो दिखाई देता है वो भी एक बिंदु का प्रोजेक्शन है उसका एक विस्तार है ये में बिल्कुल ये, हाँ। ये, ये बात को मानने वाला आइंस्टीन भी थे जो मानते थे कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिंदु से हुई है उनकी जो विशिष्ट जो कल्पना शक्ति थी आइंस्टेन की जिसमें उन्होंने एक क्वांटम भौतिकी की रचना की थी उसके पहले कई वैज्ञानिकों का उसमें योगदान था लेकिन उन्होंने जो रचना की थी वो उसमें एक बड़ा विशिष्ट एक सिद्धांत ये था कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को गणितीय फॉर्मूले में फिट किया था क्योंकि अभी तक यह समझना था कि पृथ्वी को सूर्य आकर्षित करता है पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है लेकिन इतनी दूर ये आकर्षण शक्ति जाती कैसे ये प्रश्न अनंतरित था कि गुरुत्वाकर्षण एग्जीक्यूट कैसे होता है कैसे होता है इतनी दूर जाके आकर्षण होता कैसे उसके पीछे बीच में मैक्सएल आए फेराडे आए गोहर आए जिन वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रोरी की ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो इस समुद्र की सतह की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है उसमें ऐसी लहरें आती हैं जैसे समुद्र में लहरें आती तो वो पूरा ब्रह्मांड या जिसको कहते हैं हम पूरा अंतरिक्ष ये कोई एक न्यूट्रल एस्पेक्ट नहीं है क्योंकि न्यूट्रल नहीं है कि सिर्फ कहेंगे जैसे कुछ नहीं है रास्ते में अगर कुछ नहीं है तो फिर हमको ये प्रश्न आता है कि कितनी दूर से ये आकर्षण कैसे संपन्न हुआ लेकिन जब हम ये जानते हैं कि ये एक कंटिन्यूशन है इसके बीच में ये जो स्पेस है जो अंतरिक्ष है वो एक सत संरचना है ये एक विधायक सत्ता है इसकी और उस के भीतर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ये खुद प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आकर्षित भी होता है मुड़ता भी है और जब ये आकर्षण शक्ति से मुड़ता है तो उस मुड़े हुए रास्ते पर जब कोई ग्रह घूमता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसके आसपास चक्कर लगा रहे ये सब बताने के पीछे ये चूंकि एक शास्त्र है पूरा जो वर्तमान में आधुनिक भौतिक शास्त्र के अस्त जो पिछले करीब सौ साल के आसपास हुए ये जो संपन्न हुआ है तो हम इस सब को कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि ये जो पृथ्वी है चंद्रमा है सितारे हैं अंतरिक्ष है ये कोई भिन्न भिन्न सत्ताएँ नहीं वरन ये सब एक यूनिट है एक इकाई के रूप में है और वो इकाई ऐसी है कि जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए इस बात का अगर हमको बोध एहसास हो जाता है तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है हम जैसे हमारे शरीर को देखते हैं भिन्न भिन्न अंगों को देखते हैं कि मेरा पैर है हाथें आँखें हैं शरीर है मन है बुद्धि है ऐसे ही हम इस ब्रह्मांड की ओर हमारा नजरें जाने लगता है कि ये मेरा ही एक विकास है जिसमें विवाह मेरे और कुछ भी नहीं है ना तो तो सारा ब्रह्मांड एक शिव के से और कुछ भी नहीं है जो अंतिम निष्कर्ष है कि शिव अपने साम्राज्य में अकेले ही रहते हैं वहां और कोई नहीं है पूरे साम्राज्य में वकेला ही है और उसके सिवा कोई दूसरा ही नहीं और वो अपना इस खेल में अपने को ही भिन्न रूपों में प्रस्तुत करता है और वापस अपने आप में उस खेल को समेट लेता है और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सब कुछ रचना करता है उसके साथ खेलता है जैसे एक बच्चा खेलता है धुरौे बनाता है खिलौने जमाता है फिर उनको बिगाड़ता है फिर जमाता है इस तरह का एक परमेश्वर शिव का खेल है और इस खेल के सिवाय कुछ भी नहीं है तो इसी भावना की जो हमारी कॉन्सेप्ट है इसी भावना की जो हमारी धारणा है कि ब्रह्मांड एक यूनिट है इस बात को बार बार कहना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे हृदय में एक सत्य की तरह बोधित हो जाए अब हम कहते है कि बंदन हम, बंदन अब हैं कि बंधन है हम बंधन में देखो अब यहाँ पर जहाँ खड़े हैं हम आज अंतिम दो सूत्र समझने की तैयारी कर रहे हैं तो ये अंतिम दो सूत्र बड़े विशिष्ट हैं क्योंकि ये एकदम समिट है ये एक शिखर है ज्ञान का अब आज जो कहने जा रहे हैं अपन वो ज्ञान का शिखर है क्योंकि अभी तक हमने क्योंकि बौद्ध पंचदर्शिका में पूर्ण ज्ञान एक पैकेट के रूप में उन्होंने दिया है एक क्वांटा के रूप में दिया है कि पंद्रह श्लोक है और बस ही पूर्ण ज्ञान है तो ज्ञान का चरम शिखर भी उसमें अंत में आना जरूरी है और वही है यहाँ पर हम कहते हैं बंधन है हम तो बंधन में हैं और हमको मोक्ष चाहिए तो हमारे संसार का एक चक्र है जिसमें हम पिसते चले जाते हैं जीवन है मृत्यु है पुनर्जन्म है फिर जरा व्याधि मृत्यु फिर पुनर्जन्म फिर एक जन्म के बाद दूसरा जन्म और एक योनी के बाद दूसरी यो कभी हम पेड़ बंधते कभी छिपक कभी तीतली कभी कुछ कभी कुछ इस प्रकार से हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन चक्र को चलता है तो यह हमारा बंधन का चक्र है दूसरा है मोक्ष का चक्र जहां पर सारी समाप्त हो जाती है हृदय पौध से भर जाता है और शरीर छूटते से परमेश्वर में वो विलीन हो जाता है पर इन दो चक्रों में मूलता कोई भेद नहीं है दोनों चक्र परमेश्वर शिव के अस्तित्व में दोनों का वास है जो तो बंधन का चक्र भी वही परमेश्वर शिव है और मुक्ति भी परमेश्वर शिव का चक्र है यानी दोनों चक्रों के बीच में कोई भेद नहीं है ऐने भेद तो वास्तव में हुआ ही नहीं है भेद तो हमारी प्रतिति है सत्य में कोई भेद नहीं है क्योंकि जो सत्य में जो बंधन है वो हमारा सिवाय अज्ञान के कुछ भी नहीं जो हम नहीं जानते जिस चीज को नहीं बोधित हो पाते हैं वही हमारा बंधन है और जब हम ये जान लेते हैं कि सत्य में हम चले जा रहे हैं हम ये बंधन में है बंधन में है ये बात हमारे जेहन में भरी जा रही है सत्य तो यह है कि बंधन बंधन कुछ भी नहीं है जो जैसा है वो परमेश्वर शिव है खेल में अगर कोई एक व्यक्ति रावण बन जाता है एक राम बन जाता है तो वास्तव में राम भी छल कर रहा है और रावण भी छल कर रहा है क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप से अलग हट के खड़े हैं उनकी जो वास्तविकता है उससे अलग है चाहे एक बहुत बदमाश लड़के को राम का रोल दे दिया और एक बहुत सज्जन को रावण का रोल दे दिया उससे क्या होगा कुछ भी नहीं क्योंकि ये तो छल है जो बाहरी दिखावा है जो हमको दिखाई दे रहा है वो सिवा छल के और कुछ भी नहीं तो मोक्ष किसका नाम है फिर और मोक्ष क्या है मात्र ये बोध कि हम छले गए इसका नाम मोक्ष कि हमको छला जा रहा है हमको ये बंधन बंधन के नाम से छला जा रहा है वास्तव में हम बंधन अंदर में नहीं है। ये बोध ही होना मोक्ष है फिर हम प्रश्न अगला आता है कि हमको छल कौन रहा है ये छलिया कहाँ बैठा है जो हमको छल रहा है और हम बेवकूफ़ बन रहे हैं अगर ये बात कोई और हमको बंधन में करके रखा होता तो ऋषिगण कहते हैं कि तुम जिंदगी में कभी मुक्त हो ही नहीं सकते अगर वो छलिया वहाँ बैठा होता दूर कहीं और तुमको बंधन में बना के रखता तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते थे लेकिन यह छल तुम स्वयं के साथ कर रहे हो अपने आप को छल में डाले हुए हो और जिस दिन तुम यह तय कर लो कि अब लो नसानी अब न न अब तक बेवकूफ बना हूं लेकिन अब नहीं बनूंगा अब तक मैंने अपने आपको छलने दिया गया लेकिन अब मैं इस छल को इनकार कर याने क्यों हम अपनी मर्जी से ही इस बंधन में ज्ञान हमारा वास्तविक स्वरूप है ज्ञान बाहर से नहीं आता अगर बाहर से आता तो किताबों से मिल जाता खरीदने से मिल जाता लेकिन ज्ञान तो अंदर से आता है जो बाहर से कौन सा ज्ञान आता है जिसको हम जानकारियां बोलते हैं इंफॉर्मेश बोलते हैं या चातुर्य बोलते हैं वो बाहर से आ सकता है कि भैया किस तरीके से वकालत करो कैसे डॉक्टरी करो कैसे दुकान चलाओ कैसे मैनेजमेंट करो कैसे तेरो कैसे कार चलाओ ये सब चीज़ हमको बाहर से मिलती जानकारी जिसको हम क्रमबद्ध ज्ञान बोलते हैं लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है या जो तात्विक ज्ञान है वो हमको अंदर से ही मिल सकता है क्योंकि ये हमारा वास्तविक स्वरूप है हम कभी उस ज्ञान से विमुख हुए ही नहीं हम उस ज्ञान से दूर हुए ही नहीं हमने खाली अपने धन को अलमारी में छिपा दिया और बाहर भिखारी बन के घूम रहे बाहर ज्ञान को ढूंढ रहे सचमुच में ज्ञान हमारे भीतर ही है अंतर्दृष्टि से हम जब सोचेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि हम ही वास्तविक शिव हैं इस सतत इस चिंतन को करते करते वो बोध होना स्वाभाविक है लेकिन हमको सतत इस चिंतन और जागरण में रहना ज़रूरी है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है इसके लिए क्या है आरंभिक रूप से ऐसा सोच सकता है इंसान कि चलो डरता है आदमी कि कोई मेरी इज्जत कम नहीं हो जाए मेरा धन कम नहीं हो जाए मेरा मकान कोई छीनने ले मैं कहीं बीमार नहीं पड़ जाऊं ढेर सारे भय हैं उसके मन में हमारे मन में भी होते हैं सबके मन में होते हैं ऐसे भय लेकिन अगर वो शांत चित्त चिंतन करें कि मैं तो इस शरीर में रहने वाला चैतन्य हूँ अगर वो ये चिंतन करे तो उसके ये समस्त भय शैन्य शैन्य समाप्त हो जाते हैं वो जानता है कि उस जगह तक जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वहाँ तक कोई की पहुँच ही नहीं कोई मेरे शरीर को नुकसान पहुँचा सकता है तो समय मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाएगा ही सही कि मैं वृद्ध हो जाऊँगा और तो कुछ, नहीं। तो कुछ भी नहीं बंधन मुक्त है हैं हम तो आप खाली अपने आप को जान तो लो तो, तो मुक्त है हो है ना हम अपने मर्जी से हमने जानना चाहते हैं अपने आप को हम तो इस दौड़ में शामिल होंगे इस खेल में खेलेंगे तो खेलो एक हम तय कर लें कि हम एक पत्ते खेलेंगे और हम एक दूसरे को पत्ते नहीं बताएंगे खेलो तुम बारह घंटे तक खेलते रहो तब तक आप बंधन में उसके पत्ते हमको नहीं मालो हमारे तुमको नहीं मालो जिस दिन हम तय कर लें कि इसको एक तरफ रखो चलो घूमने चलते हैं ये मुक्त हो गए यह इतना सिंपल सी बात है कि हमको अपने इच्छा ही जागृत करना है और हम मुक्त हैं हमको जानना है कि हम छले जा रहे हैं उसके पत्ते मेरे को नहीं दिख रहे मेरे आपको नहीं दिख रहे हैं ये खाली एक छल है और छलने वाले भी हम खुद ही हैं कोई बाहर से आके नहीं चल रहा है कि बंदूक लेके खड़ा है कि तुम किसी को एक दूसरे को बताना मत हम तय करा कि चलो हम खेलते हैं और खेल में मजा ही जब है कि जब हम छले जाएँ क्योंकि छले न जाएँगे और सभी लोग छू हो जाएंगे तो संसार कोलेप्स हो जाएगा तो इसी हम छले जाने को तैयार हैं हम कहते नहीं ठीक है चलने दो और हम इस संसार की दौड़ में शामिल होते चले जाते हैं इसमें जो संसार में दौड़ रहे हैं वो भी शिव हैं जो संसार से मुक्त हैं वो भी शिव हैं सभी कुछ शिवता है और इसमें समस्त भिन्नता उतनी ही जरूरी है जितनी कि कार के भिन्न भिन्न पुर्जों में भिन्नता होना ज़रूरी है सारे नटबोल्ड एक जैसे नहीं होंगे सारे टायर एक जैसे जरूरी नहीं के हों जरूरी नहीं कि सारे पुर्जे एक जैसे हों सभी अलग -�लग -�लग अलग अलग अलग पुर्जे हैं और उन सबका योगदान ही वो कार बनाता है अगर सब एक जैसे पुर्जे ला रख दोगे तो किस काम के किसी काम के नहीं होंगे ऐसे ही संसार में अगर हम सब लोग एक जैसे होंगे तो संसार कोलप्स हो जाएगा संसार में कुछ भी नहीं रह जाएगा संसार समाप्त हो जाएगा तो संसार में सब लोगों की उतनी ही उपादेयता है जितनी किसी भी व्यक्ति की अगर हम कहें कि नहीं इसमें संसार में सिर्फ ऋषि लोग ही उपादेय हैं या हम ये कहें कि नहीं यहाँ पर सज्जन लोगों का ही सार है या हम ये कहें कि विद्वान जन ही होना चाहिए दुनिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर ऐसा होगा तो फिर संसार को अलग सकता है कि ब्रह्मांड का नाम ही विभिन्नता है और इस विभिन्नता में एकता देखने का ही नजरिया वो दृष्टि है जिस दृष्टि से शिव इस संसार को देखता है अगर किसी दुकान पर जाए कि हमको गहना खरीदना है शादी के लिए बोले हमारे घर में तो बहुत तो अंगूठियाँ ही अंगूठियाँ हैं तो फिर कोई जाएगा नहीं दुकान पर तो बोले यार हमको तो पचास तरह के खरीदना और यहाँ पर खाली अंगूठियाँ हैं हमारे किस काम की ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं सज्जन हैं दुर्जन हैं अपने हैं पराये हैं, सब ही उतने ही उपादेय हैं इतने ही आवश्यक हैं इस संसार के चलते रहने के लिए क्योंकि अगर आपने कुछ कर्म फल किए हैं गल, गलत काम किया है तो उसके फल के रूप में उस प्रति प्रतिबिंब के रूप में एक दुर्जन सामने आएगा, आएगा। जब आप कुछ अच्छा कर्म करोगे तो प्रतिफल के रूप में कुछ अच्छा सामने आ आएगा तो सब कुछ उतना ही जरूरी है ये विजन जितना ब्रॉड होता चला जाएगा हमारा दृष्टिकोण जितना ही विकसित होता चला जाएगा कि 360 डिग्री पर हम देख सकेंगे सब कुछ हमारी ट्यूबेलर विजन नहीं रहेगी कि हम खाली एक ही चीज़ देखें कि देखो मैंने किया क्या और देखो मेरे को ऐसी सजा मिली देखो इतने से बच्चे ने क्या किया और उसको देखो कितनी बड़ी सजा मिली क्योंकि हमारा विजन सीमित हो जाता है जब हमारा दृष्टिकोण अति सीमित होता है तो हम इस परमेश्वर की दिव्य जो समीकरण है उसको नहीं देख पाते दिव्य समीकरण इतना बड़ा है कि जिसका कुछ हिस्सा हमारे भूतकाल से संबंधित है कुछ हिस्सा उस समीकरण का हमारे भविष्य से संबंधित है और चूंकि हम काल के बंधन में हैं, इसलिए कुछ छोटा सा हिस्सा जो वर्तमान काल से संबंधित तो हमको दिखाई देता है और वो हमको सम दिखाई देगा ही नहीं हमको लगेगा ये तो अन्याय है परमेश्वर अन्याय क्यों करेगा किसी कवि ने कहा ना एक झोली में फूल पड़े हैं झोली में काटे रहे कोई कारण होगा अकारण नहीं है किसी को सुख मिला है किसी को दुख मिला है किसी के हिस्से में तनाई आई है किसी के हिस्से में खुशी आई है तो इन सब के पीछे कोई कारण होगा अकारण तो नहीं हो सकता ऐसा क्योंकि इस समीकरण को बनाने वाला कोई एक पार्टी से संबंधित तो नहीं था किसी एक व्यक्ति से संबंधित तो नहीं था इस समीकरण को बनाने वाला बायस तो नहीं था प्रिजडाइज तो नहीं था पूर्वाग्रह से ग्रस्त तो नहीं था फिर उसने इस समीकरण को जब बनाया तो समीकरण दोनों तरफ से इक्वल रखा उसने तुम जो उधार लो उतना भरो जितना खाओ उतना पैसा दो जितना आपने सुख उठाया उतना दो उठाओ और इस तरह से वो सारे समीकरण दिव्य समीकरण पूर्ण होता है। हमको वो समीकरण का जीवन में छोटा सा हिस्सा क्योंकि हम समय के अधीन हैं हम नियति के कारण समय के अधीन हैं नियति मीस लिमिटेशन इन स्पेस और काल में इस लिमिटेशन इन टाइम हम समय और अंतरिक्ष में सीमित हैं इसलिए हमको समीकरण का जो पूर्ण विस्तार दिखाई नहीं देता और इसलिए हमको कभी कभी अन्याय दिखाई देता है अगर हम उस समस्त समीकरण को देख सकें कि जहां से हम चले थे जहां पे हम जाएंगे इसके बीच में क्या हुआ तो उसी बात का जवाब यहाँ पर वो कहते हैं कि जब बोध होता है अंतरात्मा को हम जानते हैं अपने वास्तविक स्वरूप को जिस शिक्षण पहचानते हैं तो ऐसा लगता है कि आदिकाल से अब तक कुछ भी नहीं हुआ हम जहां थे वहीं हैं जो थे वही हैं जैसे थे वैसे ही हैं कुछ भी नहीं बदला शिव जैसा था वैसा ही है उसने खेल खेल के वापस आ गया एक बच्चा खेलने जाता है घूम फिर के घर आ जाता है इसी तरीके से उस ब्रह्मांड का निर्माण किया और वो हमको ऐसा लगने लगा हमने बहुत कुछ सहा सुख है दुख है जीवन है जरा है मृत्यु है वो अज्ञान के चक्र में हमको सब कुछ दिखाई देता है और ज्ञान की दृष्टि से देखें तो कुछ भी नहीं हुआ दोनों चक्र परमेश्वर शिव के भीतर है कभी कभी आप आंख में ऐसा लगाओ तो हमको दो दो दिखाई देने लगते आंख में उंगली डालो तो आपको सब चीजें दो दो दिखाई देने लगती एक ज्ञान का चक्र एक अज्ञान का चक्र है अब क्या दो है क्या यहाँ पर अगर आप एक मूर्ति रखो तो दो दिखाई देगी एक ज्ञान की है एक अज्ञान की लेकिन दोनों तो एक ही है लेकिन एक ही दो रूपों में दिखाई देती हैं ज्ञान का चक्र अज्ञान का चक्र मूल रूप से कुछ भी नहीं है बंधन और मोक्ष दोनों एक ही हैं हमको दो चीज़ें दिखाई देती हैं ये ज्ञान का समिट है ज्ञान का शिखर है जहाँ पर कि हम दोनों में भेद को समझ ले जब हम कहते हैं कि इस कुर्सी में और मुझ में कोई फर्क नहीं है चांद और सितारा में फर्क नहीं है चंद्रमा और अंतरिक्ष में फर्क नहीं है अंतरिक्ष की विधायक सत्ता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन ब्लॉक्स हैं है कि वो मुड़ता है आकर्षित होता है तो फिर जब सब एक है तो फिर बंधन और मोक्ष दो अलग कैसे हो सकता है जब सब कुछ एक है तो बंधन और मोक्ष भी एक ही उन दोनों के बीच में कुछ भी बंधन मोक्ष के चक्र मात्र शिव के खेल हैं क्योंकि विभिन्नता की स्थितियाँ उदित ही नहीं होंगी वास्तविकता में शिव को कुछ भी नहीं हुआ है यानी ये तब तो समझ में आता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप पर ठहरने का प्रयास करते हैं हम कहते हैं कि नहीं मैं चैतन्य हूँ ये मेरा इनिशियल कॉन्सेप्शन होना चाहिए कि चैतन्य हूँ उसके बाद जो हमारा जो अल्टीमेट कॉन्सेप्शन है जो हमारी जो अंतिम भावना होगी वो क्या है सब कुछ में हो पहले तो यह शरीर में नहीं हूँ मेरा मन मैं नहीं हूँ मेरी बुद्धि मैं नहीं हूँ मेरा धन मैं नहीं हूँ और मेरा जो कुछ है मेरे रिश्तेदार मेरा मकान मेरा गांव, मेरा देश मेरी दुनिया इन सब से मैं अपने आप को विलक कर लूँ पहले तो कि मैं इस चैतन्य रूप में हूँ ये शरीर तक भी मैं नहीं हूँ ये वो एक पहला स्तर है आध्यात्म का जबकि हम ये समझ लें कि हम अपने आप को चैतन्य रूप में पहचान लें और वो है गॉड कॉन्शियसनेस या ईश्वरीय चेतना लेकिन इससे भी ऊपरी स्तर है जो अंतिम स्तर है वो है शिव कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस या सार्वभौमिकव चेतना जहाँ पर कि हम समझ लें कि न केवल ये शरीर में हूँ बल्कि समस्त शरीर में हूँ न केवल ये धन मेरा है वन संसार का समस्त धन मेरा है न केवल ये गांव मेरा है वर्ण पूरा ब्रह्मांड मेरा है यानी उसका प्रोजेक्शन हमको फिर समझ में आता है सबसे पहले हम अपने आप की आत्मा का बहुत समझें सीमित हो जाएं और सीमितता को फिर विशालता में बदलते हैं फिर आज क्या है हम आज और उस अनुभव के बीच में बहुत बड़ा फर्क है आज हम अपने आप को इस चमड़ी के भीतर समझते हैं और इस चमड़ी के बाहर संसार को समझते हैं संसार इस चमड़ी के बाहर है और मैं इस चमड़ी के तो वही आएगी बात लेकिन तब आएगी जबकि अंदर की चेतना को समझने के बाद उस चेतना को विस्तार देंगे खाली अंदर की चेतना को समझने तक आधा रास्ता पार हुआ है आधी जानकारी मिली है कि मैं चैतन्य हूँ लेकिन पूर्ण जानकारी है कि न केवल मैं चैतन्य हूँ लेकिन पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ कि मेरे ही चैतन्य स्वरूप का विकास है न केवल ये शरीर में हूँ वर्ण समस्त शरीर में हूँ यही पूर्ण ज्ञान है और जब ये होता है तो उसको समझ में आता है कि आदिकाल से ना? सिंस बिग बैंग जब बिग बैंग हुआ था या जब ब्रह्मांड का अवतरण हुआ था तब से आज तक कुछ भी नहीं हुआ जो कुछ हुआ है वो खेल खेल खेल के हम आ गए अगर हम राम जी का सीता जी का रावण जी का रोल करके घर आ जाएं, वो फिर क्या हुआ मैं कुछ नहीं हुआ खेले आए क्या हुआ है कुछ भी नहीं हुआ जो हम जैसे थे वैसे ही तो शिव जैसे जैसा था वैसा को वैसा फिर लौट जाता है क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवर्तित हुआ अब इसके बाद हमारी एक सामान्य भाषा होती है कि वो बहुत उच्च स्तर का इंसान है न वो बहुत निचले स्तर का इंसान है। फिर हम कहते हैं कि योगी उठने लगा हमने कई बार अपने आश्रम में बातें करी कि योगी का आरोहण होता है शिव के स्तर तक तो अंतिम रूप से कहते हैं अभिनव गुप्त पदाचार्य कैसा आरोहण पहले क्या शिव गिरा हुआ था शिव गिर ही नहीं सकता और उसका आरोहण भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जिस स्तर पर उससे ऊंचा कोई स्तर है ही नहीं इसलिए शिव का न तो अवरोहण है न आरोहण है न वो नीचे उतरा है क्योंकि ऊपर तो वो चढ़ेगा या तो जो गिर चुका है या गिर रहा है तो जो, जो दिर्ण जहां दिर्ण था वही है तो कैसा आरोहन और कैसा अवरोहण इसलिए पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर शिव जैसा था विषय है इस खेल के अंदर हमको कुछ आरोहित होता प्रतीत होता है कुछ अवरोहित होता प्रतीत होता है लेकिन न आरोहन है न अवरोहण है इसलिए वो शिव किस तुलना में आरोहित होगा किसके तुलना में और किसकी तुलना में गिरेगा क्योंकि गिरना और उठना एक सापेक्षिक क्रिया है इस जगह से कोई वस्तु तो यहां जाती है तो हमके गिर रही यहां जाती तो उठ रही है अगर इसी चीज को हम यहां रख दें तो बोलेंगे इसकी तुलना में यह गिर रहा है, जबकि वो चीज तुलना के लिए एक हमको संदर्भ जरूर चाहिए वो संदर्भ संदर्भ शिव शिव स्वयं ही है, इस है। इस ब्रह्मांड का एकमात्र बिंदु उसकी तुलना में वो स्वयं न उठ सकता है न गिर सकता है क्योंकि वो जहां खड़ा है वही संदर्भ बिंदु है इस बात को गहराई से समझना जरूरी है कि हम कहें कि कलेक्टर ऑफिस से मेरा घर दस कदम पे है तो कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस कितनी दूर है चाहे वो जगह बदलता जाए तो भी कलेक्टर ऑफिस से कलेक्टर ऑफिस तो उतनी दूर, दूर है दूर है ही नहीं संसद भवन से संसद भवन कितनी दूर है दूरियां है ही कहा भैया संसद भवन से संसद भवन की दूरी शून्य अब वो जगह बदल दी हमने संसद भवन को पचास किलोमीटर दूर स्थापित कर दिया तो भी संसद भवन से संसद भवन की दूरी शून्य क्योंकि हम स्वयं से स्वयं की दूरी कैसे कहेंगे तो शिव से शिव कैसे ऊपर उठेगा और शिव से शिव कैसे नीचे गिरेगा जब यह बात समझ में आ जाती है तो यह समझ में आ जाता है कि शिव न गिरता है न उठता है, तो है। इसलिए न कुछ आरोहण है न कुछ अवरोहण है ना कुछ बंधन है न कुछ मोक्ष है न कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है लेकिन यहां पर एक सावधानी जरूरी है। क्योंकि इसका दुरुपयोग या गलत समझना बहुत आसान है जो कश्मीर शिव के जो गुढ़ सिद्धांत हैं इनको गलत समझना बहुत आसान है कल जाके हम फर्क कहते हैं हम मैं तो शिव हैं है ना अब शिव हम चाय तो करेंगे उत्पात मचाएंगे, क्योंकि हम तो शिव हैं है ना और हम कहते हैं कि हम तो आर्य व्यक्त करेंगे हमको न पाप है न पुण्य है हमको पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है तो यहाँ पर अभिनव गुप्त कहते हैं कि तय समझो कि तुमको कहीं से एक पड़ेगी और समझ में आ जाएगा कि तुम शिव नहीं हो क्योंकि शिवत्वता बोध की बात है के नहीं, के नहीं। चिल्लाने की बात नहीं है नहीं बात नहीं। तुम अगर शिवत्वता का बोध है तो जब आप चलोगे तो शिव की तरह बोलोगे तो शिव की तरह लड़ोगे या हत्या भी करोगे तो शिव की तरह वहां पर न फिर पाप है न पुण्य है लेकिन जब आप कहोगे मैं शिव हूं मैं शिव हूँ तो समझ लेना कि मार पड़ना तय है ये तो यही भाव है और बंधन और मोक्ष दोनों में कुछ फर्क नहीं है क्योंकि वो अपने आप से हम अगर तुलना करें तो हम अपने आप की तुलना में वहीं है जहां हैं क्योंकि तभी बोलते हैं शिव जहां था वहीं है वो ना कुछ हुआ उसको क्योंकि शिव से शिव की जब हम सापेक्षिक तुलना करेंगे तो उससे उसकी दूरी शून्य ही पाएंगे चाहे वो जगह बदल दे तो भी उससे उसकी दूरी तो शून्य ही रहेगी उसने संसार के रूप में आया तो भी शिव से संसार की दूरी शून्य है और उस शिव के रूप में रहा पूर्ण शिव शुक, पूर्ण शिव के रूप में तो भी संसार से दूरी उसकी शून्य है क्योंकि वही संसार है और वही शिव है और उसकी खुद से खुद की दूरी शुन्य। हमेशा शून्य होती और यह भी एक और कारण है हमारा कि हम परमेश्वर शिव को शून्य कहते आए हैं इस शास्त्र में कि शून्य उसकी दूरियाँ भी शून्य है और समय में दूरियाँ भी शून्य है अंतरिक्ष में दूरियाँ भी शून्य है क्योंकि खुद से खुद की दूरी कैसे हो सकती है संभव ही नहीं है अब अंतिम रूप से भगवान भैरव ने अपने स्वभाव में तीन महान शक्तियां थाम रखी इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति तीन शक्तियां वास्तव में इन तीनों शक्तियों का सम्मिलित स्वरूप है जिसको हम कहते हैं स्वातंत्र शक्ति इसी स्वातंत्र शक्ति को प्रत्येक रूप से हम पार्वती दुर्गा आद्या काली त्रिपुर सुंदरी इन भिन्न भिन्न नामों से पुकारते जो हमारे रूप नाम और गुण रखने की जो हमारी व्यवस्था है उसके अनुकूल उनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं ये शिव की आर्धांगिनी कहलाती हैं क्यों क्योंकि शिव इसके बिगैर अपूर्ण है जैसे शकर मिठास के बिगैर अपूर्ण है अगर शकर तो है भैया लेकिन मीठी नहीं है तो फिर बोले क्या करेंगे घर ले जाएंगे भी क्या करेंगे खाएंगे भी नहीं तो करेंगे गैस की अगर शकर है तो मिठास उसके साथ में होना ही है इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि शकर की अर्धांगिनी बिठास है ऐसे ही भगवान भैरव अपने स्वभाव में तीन महान शक्तियां थाम रखी ना भगवान भैरव के तीन शक्तियां हैं लेकिन इन तीन शक्तियों का मूल भी एक ही शक्ति है जिसको स्वातंत्र शक्ति या पावर ऑफ एप्सोलिट फ्रीडम कहते हैं ना निरपेक्ष स्वातंत्र है एक स्वतंत्रता हमारी भी है कि हमको जेल में नहीं है इसलिए हम स्वतंत्र हैं हम भारत देश के वासी इसलिए स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी ये स्वतंत्रता सापेक्षिक स्वतंत्रता है अगर हम कहें कि नहीं ये शिक्षण मुझे वहाँ जाना है तो नहीं पहुँच सकते, हम कई जगह जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते कुछ करना चाहते हैं करने में बाधाएँ आती हमारी स्वतंत्रता है लेकिन हमारी निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं है सापेक्षिक स्वतंत्रता है लेकिन परमेश्वर शिव की स्वतंत्र शक्ति निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र है बिना किसी और अपेक्षा के वो स्वतंत्र है इसलिए उस स्वतंत्र शक्ति से इस ब्रह्मांड की जब संरचना होती है तो उसमें तीन शक्तियाँ काम करती हैं उनको तीन शक्तियों को भिन्न भिन्न काम सौंपे परमेश्वर ने एक है इच्छा शक्ति ये पहली मूल शक्ति है। परमेश्वर में अगर ब्रह्मांड को बनाने की इच्छा न होती तो यह ब्रह्मांड बनता ही नहीं और अगर ये ब्रह्मांड नहीं बनता तो फिर कौन पूछता कि शिव क्या है कौन पूछता कि ब्रह्मांड क्या है कौन पूछता कि विज्ञान क्या है कौन कहता कि आध्यात्म क्या है धर्म क्या है कौन किससे झगड़ता यानी अगर ब्रह्मांड न बनता इच्छा शक्ति न होती शिव की तो हम यहाँ कोई भी नहीं होते जो बात कर रहे होते सब शिव की तरह आनंदमंग उसी के अस्तित्व में होते आज भी हैं उसके अस्तित्व में लेकिन उस अस्तित्व के और हमारे बीच में एक पर्दा है hmm. कला विद्या विद्यालय का जिसके कारण हम थोड़ी देर के लिए अलग कर दिए गए हैं और वहाँ से हम इस खेल को खेल रहे हैं ये तीन शक्तियों में से पहली है इच्छा शक्ति जो परमेश्वर ब्रह्मांड को बनाने के लिए उद्यत होता है क्रिया शक्ति के द्वारा वो उस ब्रह्मांड का निर्माण करता है वो अपने आप को ब्रह्मांड के रूप में प्रस्तुत करता है और ज्ञान शक्ति के द्वारा इस संसार से खेलता है ज्ञान शक्ति से संसार का ज्ञान लेता है जैसे मैं कुछ करूं, कुछ चित्र बनाऊं, कोई कविता बनाऊं, कुछ लिखूं, लेख लिखूं और फिर मैं उसका आनंद लूँ तो जो लि लिखूँ क्रिया शक्ति है जब मैं उसका आनंद लूँ मैं उसको पढ़ूँ मैं उसको प्रकाशित करवाऊँ और फिर उसका आनंद लो, वो मेरी ज्ञान शक्ति क्योंकि मैं अब कुछ करता हूँ तो फिर मैं उसको जानता भी हूँ क्योंकि मैंने क्या किया ये मेरी जानकारी में होना तभी मेरी क्रिया पूर्ण होती है तभी एक सर्कल कंप्लीट होता है जब तो मैंने कुछ किया वो उसी तक्षण मेरे ज्ञान में आता है ज्ञान स्वयं सिद्ध है ज्ञान को सिद्ध नहीं करना पड़ता मैं जानता हूँ जो मैं ब्रह्मांड में करता हूँ वो मैं जानता हूँ शिव जो बनाते हैं संसार को वो जानते हैं हम भी छोटे शिव के संस्करण हैं हम भी बहुत कुछ जानते हैं जो कुछ करते हैं हम जानते हैं हम अपने आप को पहचानते हैं अपने पाप कर्मों को पहचानते हैं अपने पुण्य कर्मों को पहचानते हैं हमको अपने आप से जान ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है मैं जितना मुझको जानता हूँ आप नहीं जानते इसलिए शिव की ज्ञान शक्ति इस ब्रह्मांड को जानती है और ये जान ज्ञान शक्ति उसको एक सूत्र में बांध जानना और क्रिया में फर्क नहीं है एक ही शक्ति के दो हिस्से हैं लेकिन ब्रह्मांड में यह अलग अलग हो गए यहां पर क्रिया शक्ति से ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रमायात्मक संसार ज्ञान शक्ति से सब्जेक्ट बनता है यानी मैं बनता है जो जानने वाला है ज्ञाता है वो बनता है मैं लेकिन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है अभी हम ये ज्ञान का अंतिम अवसर है जो अभिनव गुप्त समझा रहे हैं कि ज्ञान का शिखर क्या है ज्ञान का अंतिम शिखर क्या है कि तुम और मैं में कोई फर्क नहीं हम दोनों एक हैं और ये जो जानने की क्रिया है वास्तव में जानना और करना एक ही बात है जब मैं किसी चीज़ को जानता हूँ तो मैं उसका निर्माण करता हूँ जब मैं उसका निर्माण करता हूँ तो मैं उसको जानता हूँ इस बात को हमको कम समझ में आती है कि जो जानते हैं हम उसका निर्माण करते हैं ये बात हमको बड़ी मुश्किल से समझ में आई लेकिन कुछ विज्ञानियों को ये बात समझ में उन पर शक्ति का वरद हस्त था उनको भी समझ में आ गई ये बात कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा नहीं होते जब उनको देखा जाता है उनको ऑब्जर्व किया जाता है जब उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया तब वो निर्मित होते हैं और जब वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता है जब उसको प्रेक्षण नहीं किया जाता उसको देखा नहीं जाता उस समय वो होते ही नहीं है अदम आप कहो कि वहाँ पर बहुत अच्छा जंगल में एक संगीत बज रहा है लेकिन जब तक उसका कोई प्रेक्षक नहीं है देखने वाला नहीं है वो संगीत का आनंद लेने वाला नहीं है आप कैसे कहते हो कि संगीत बज क्योंकि जब तक कोई तस्दीक करने वाला नहीं है कोई एंडोर्स करने वाला नहीं है जब तक कोई उसका आनंद लेने वाला नहीं है तब तक वो जड़ सत्ता अपना अस्तित्व तो भी सिद्ध नहीं कर सकती इसलिए किसी भी जड़ सत्ता का अस्तित्व तो चेतन श्रद्धा सिद्ध नहीं करती उसको निर्मित करती है हम जिसको सिद्ध करना बोलते हैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों बोलते हैं उसको निर्मित करना या आप इस ब्रह्मांड को निर्मित करते हो क्योंकि आप में से एक भी नहीं हो ब्रह्मांड में आप में कोई भी नहीं हो इस संसार में एक भी जीव नहीं हो तो ये संसार है ये कहने वाला भी कोई नहीं है तो फिर इस है का भी क्या मतलब ये है परमेश्वर की चेतना के दस्तखत है जो बोलते हैं है ये संसार है ये किताब है ये आश्रम है तुम यहाँ पर हो ये जो है शब्द है ये परमेश्वर के हस्ताक्षर है जब है का मतलब अस्तित्व तो अस्तित्व है न शिव और शिव का ही अस्तित्व तो समस्त संसार का अस्तित्व तो। है शिव का अस्तित्व तो समस्त तो संसार के अस्तित्व तो में कोई भेद नहीं है दोनों अभिन्न रूप से एक हैं एक ही अस्तित्व के दो नाम हैं शिव और संसार इन तीन ही शक्तियों पर भगवान भैरव बैठे हुए हैं ये त्रिदल कमल जिसको हम एक प्रतीक रूप से बताते हैं कि तीन तीन दल वाला कमल है तीन पंखुड़ी वाला कमल है जिस पर भगवान भैरव बैठते हैं ये तीन पंखुड़ियाँ क्या हैं क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति ये तीनों शक्तियाँ सम्मिलित रूप से परमेश्वर शिव की स्वतंत्र शक्ति उसकी अर्धांगिनी है और वो ही उसका निर्माण करती ब्रह्मांड का निर्माण करती और वो ही उसका वास्तविक स्वरूप है परमेश्वर का क्योंकि परमेश्वर का भी वास्तविक स्वरूप शक्ति के बिगड़ शून्य कुछ भी नहीं है शक्ति ही है जिसकी वजह से वो परमेश्वर परमेश्वर है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भगवान भैरव ने अपने स्वभाव में तीन महान शक्तियाँ थाम रखी हैं इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति एवं ज्ञान शक्ति ये तीनों शक्तियाँ ही वो त्रिशूल है जो त्रिलल कमल है जिस पर एक सौ बहुनों के सार भगवान भैरव और गुराजबान है जिसे हमारे एक यूनिवर्स है ब्रह्मांड है जिसमें करोड़ों गैलेक्सियां हैं यानी कितनी आकाशगंगाएं हैं और इतना विशाल है जिसको हम असीम कहते हैं तो ध्यान में ऋषियों को एक संख्या बार बार आती भिन्न भिन्न ऋषियों को एक संख्या बार बार ध्यान में आती कि ऐसे एक ब्रह्मांड जो हमको असंख्य विस्तार वाला जो दिखाई देता है जिसमें करोड़ों गैलेक्सीज हैं करोड़ों आकाश हैं कई ऐसे हैं जिसका प्रकाश अभी तक हमारे तक पहुँचा ही नहीं क्योंकि एक प्रकाश तो सीमित गति उसकी एक सेकंड में तीन लाख किलोमीटर चल पाता है वो तो है ना हजारों वर्षों से उसका प्रकाश चला है लेकिन अभी तक हमारे पास पहुँचा ही नहीं जो सबसे नज़दीक का तारा है अगर वो आज चमकना बंद कर दे तो हमको ये बात चार साल बाद मालूम पड़ेगी कि उसने चमकना बंद कर दिया क्योंकि उसके प्रकाश को हम तक आते चार साल लगते आज जो प्रकाश हम देखते हैं उस चमकते हुए तारे का जो सबसे पास में वो चार साल पहले वहां से चला था जो आज हमारे धरती पर गिर रहा है और जो दूर के तारे हैं वो तो लाखों करोड़ों साल पहले के चले हुए प्रकाश को आज हम देख पा रहे हैं। तो समय इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि समय एक सापेक्षिक अवधारणा है टाइम इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट और हर संदर्भ बिंदु से समय की गति अलग अलग ये बात आइंस्टीन ने बहुत अच्छी तरह से गणितीय विधि से समझाई हुई है लेकिन वो चीज़ें क्योंकि हमारे इस स्कोप के बाहर की चीज़ें हैं इसलिए बाहर की चीज़ें हैं कि हमको अपन हम गणित पढ़ने लगेंगे तो शायद हम ऊबने लग जाएंगे कि गणित और न में इतनी क्षमता है कि आपको गणित पढ़ा सकूँ लेकिन उसके मूल अवधारणों को तो हम जान ही सकते कि समय आज इस स्टेज के ऊपर जो है वो एक राकेट के ऊपर समय की गति कम हो जाएगी धरती और चंद्रमा चंद्रमा और धरती धरती और सूर्य एक दूसरे के सापेक्ष चल रहे हैं तो समय की गति सूर्य में अलग है धरती पर अलग है चंद्रमा पर अलग है हर एक संदर्भ बिंदु की तुलना में समय की बहने की गति भिन्न भिन्न है ये बात बिल्कुल हजम हो जाती है इतनी अच्छी तरह से अष्टि ने समझाई ये बात आपको गहराई तक उतर जाती है हृदय में समझ में आ जाती है कि सत्य ही सही है तो ये एक सौ अठारह यूनिवर्स ये संख्या कई ऋषियों ने अपने गहरे ध्यान में अनुभव किए कि परमेश्वर शिव ने अपनी चेतना के महासागर में 18 बुलबुले पैदा किए हैं और हर बुलबुला को एक ब्रह्मांड कहते हैं तो न केवल शिव हमारे ब्रह्मांड का स्वामी है न केवल ये कि ब्रह्मांड शिव और शिव ब्रह्मांड है वरुण और भी ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो परमेश्वर शिव के चैतन्य उसकी चेतना के महासागर में और भी बुलबुले हैं ऐसे जो ब्रह्मांड के रूप में और उन सब के स्वामी के रूप में वो त्रिदल कमल के साथ बैठा है ना त्रिदल कमल है ना उन तीन शक्तियों के स्वामी के रूप में बैठा हुआ है तीन शक्तियां हैं जो उसकी अपनी पहचान है और उसमें वो उस साम्राज्य में वो है शिव अपने साम्राज्य अकेले ही रहते वहाँ पर और कोई नहीं है अगर हम समझें कि भगवान के साथ में उनके कोई सहचर भी होंगे तो वो तो उनका ही स्वरूप है और कोई सहचर भी नहीं है ना कोई वहाँ पर और कुछ भी है ना कोई उस साम्राज्य में कोई जनता है जो जनता है वो भी शिव ही है, है। ये अंतिम बात है ये हमको समझ में आ जाएगी अगर तो पूर्ण अद्वैत समझ में आता है कि शिव अपने साम्राज्य में अकेले ही रहते हैं वहाँ और कोई नहीं है देर इज नोट टू सेकेंड पर्सन नहीं है कोई वो मैं ही है ना तो तुम हो ना वह है वहाँ तुम भी नहीं है वह भी नहीं है हीशी हिर्दय कुछ भी नहीं है वहाँ पर खाली आए हैं वो एक अंतिम रूप से शिखर पर आई है और ये समझ में आ जाए तो हमारे बोध की प्रक्रिया पूर्ण हो गई पूर और पूर्ण आरंभ हो गई क्योंकि हम बोधित हो गए तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें भी अभी कई कमियाँ लेकिन हम उस दिशा में बढ़ गए आगे उसमें हमारा इनिशिएशन हो गया समझो कि उन्होंने एक बीज डाल दिया अब उस बीज को पानी देना खाद देना हमारा काम है सतत इस चिंतन में रहना ही बीज खाद देना है बीज को खाद देना पानी देना इसका मतलब है हम सतत इस चिंतन में रहे और इस जागरण में रहे बस दो ही बात है इस चिंतन में कि मैं शिव हूँ चिल्लाने की भी जरूरत नहीं नॉर्मल व्यवहार कर रहे वैसे करते रहें जैसे जिंदगी जी रहे हैं जीत रहे हैं। और न कहने की जरूरत है लेकिन इस जागरण में जरूर रहें कि ये एक ब्रह्मांड एक इकाई है एक यूनिट है इसमें दो कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ मैं ही हूँ मेरा ही विस्तार है ऐसा चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं अभिनव गुप्त पादाचार्य जी भी कहते थे कि ऐसा चिंतन करना उचित है क्योंकि किसी न किसी दिन तुम जान ही जाओगे कि तुम शिव हो लेकिन अभी नहीं हो तो भी इस चिंतन में रहो लेकिन अगर आप बोलते हो कि मैं शिव हूँ मैं शिव हूँ तो फिर चपत खाओगे कहीं ना कहीं इससे चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है लेकिन चिंतन करने की जरूरत है और बोध करने की जरूरत है और इस जागरूकता में रहने की जरूरत है तो आज हमारी बात यहीं पे समाप्त करते हैं और बौद्ध पंचदशिका का मैं सोचता हूँ कि ये सब अध्ययन हमारा पूरा हो जाता है आगे से जैसे ईश्वर प्रतिविद्या का आरम्भ करेंगे तब तक के लिए आज हमारा कार्यक्रम समाप्त करेंगे समा�